ष्ट लोकदिना किंतु ये भी हो गया था लोका मृषि शाश्वती स हे हे हे शुचीना श्रीमतांगेमता पुण्यकृता लोका शास्वती ही सम उसी सूची नाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्ट अभिजाते योग भ्रष्ट पहले राज भ्रष्ट पुण्यकृत लोकान प्राप्त शाश्वती साम उसीत्वा सूची नाम श्रीमता गेहे अभिजाते पहले पुण्यकारी लोकों को प्राप्त करता है स्वर्ग आदि ब्रह्म लोक तो प्राप्त करके शाश्वती ही सम उसी समय सम्भसर शास्वती नित्य दीर्घ काल रहा है। बड़े बड़े हमारे छह महीना उत्तरायण छह महीना दक्षिणायण एक वर्ष होता है और तो देवताओं का एक दिन होगा तो उनके साथ उनका जो वर्ष अधिक होता है इसे दीर्घ संभत्वास करके सूची नाम पवित्र श्रीमत धन वाले कुल में योग जन्म होता है टीका में त्लोके उत्तर वहां प्राप्त भाष्य योग मार्ग प्रवृत्त सन्यासी ये चल रहा है योग मार्ग प्रवृत्त जो सर्वकर्म सन्यास कर लिया उसके लिए विचार है इसी में इसी के लिए या ध्यान कहा गया सामर्थ्यात तो सामर्थ्या है ठीक है कथम सन्यासी जो विशेषते सामर्थ्यात सामर्थ्यात कर सन्यासी कहते क्यूँ क्यूँकी आगे शंका हुई थी क्या उभय भी भ्रष्ट हो जाएगा क्या नष्ट हो जाएगा ऐसे शंका किसके लिए होगा और सन्यासी के जो गृहस्थ कर्म करता है तो उसको भ्रष्ट की शंका ही नहीं ज्ञान प्राप्त नहीं हो तो कर्म फल प्राप्त कर लेगा जो कर्म त्याग कर लिया सन्यासी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया उसके लिए उभय भ्रष्टि की शंका उसके सामर्थ्य से यहाँ सन्यास लेना जो योग मार्ग में सर्व कर्म संस प्रवृत्त हुआ वो जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या होगा प्राप्त पुण्यकृता लोका प्राप्त गुण्यकृतान पुण्य कर्म अश्विधा दिया करने वाले कोई लोक को प्राप्त करके लोकार तत्व उचित वह शनिवास से बास करके वह अनुभव बास करके और ही समा शासवती नित्य समा संभव नित्य दीर्घ संर है तथोग अक्षय वहाँ जितने समय रहना है भोग करके भोग समाप्त होने पर सूची नाम सूची है पवित्र क्या यथोथकारी ना ये सूची जैसे शास्त्र विहित कर्म वो करने वाले यथोथकारी यथत कर्म शीलम जैसे शास्त्रे वित है स्वभा कारिणमता कर्म व्यापि योग प्रभुपत् कर्म में व्यापत ये गृहस्थकर्मी प्रवृत्ति तत्पुत् प्रवृत् होने पर ही फलाभिलाष विकल से ईश्वर समर्पित सर्व कर्मण तथा भ्रंश आशंका और प्रवृति होने पर योग मार्ग में प्रवृत्ति हो कर्म करता है फल अभिलाष त्याग करके फल इच्छा त्याग कर्म करेगा ईश्वर समर्पण कर दिया संपूर्ण कर्म फल ईश्वर समर्पण करके जो योग मार्ग में प्रवृत्ति है कर्म करता है तो भ्रंश होने की आशंका नहीं ईश्वर समर्पण करने से अधिक फल मिलेगा इसे भ्रंश आशंका नहीं है इसलिए सन्यासी लिया समान नित्यत्म जो कहा सावती समा समय संवसर वो नित्य कैसे संवर्षर हो गया वर्ष तो 12 मास में एक वर्ष है वो नित्य कैसे होगा समय नाम मानुष मानुष्य समय विलक्षणत्म तो, जो संवस्थर मनुष्य का है उसे तो विलक्षण दीर्घ है मनुष्य का संवत्सर की अपेक्षा देवता का संवर्सर बहुत अधिक है मनुष्यों का तो एक वर्ष में देवताओं का एक दिन होता है इसे उनका सम्भस अधिक है वैराग्य अभाव विवक्षया विभूति मत गृह जन्म विशेष्य वैराग्य अभाव वैराग्या वैराग्य के अभाव होने पर धन संपत्ति में घर में विभूति मताम गृह जन्म विशेष्य श्रद्धा वैराग्या आदि कल्याण अधिक के पक्षांतर मद्धा वैराग्य आदि से प्रयत्न कल्याण अधिक दी है तो अन्य पक्ष पक्षातरण अथवा अथवा योगिनाव अथवा योगिना कुलमता एक ये दुर्लभतर दुर्लभतर लोके जन्म यदी दृशम अथवा योगीना श्रीमता दिन से योगीना धनबात योगीना योग साधन करने वाले यथोत कार्य योगीनामे धीमतां धीमता कुल बुद्धि कुल होगा एत जन्म यदि दुर्लभतरम लोके ये जो जन्म है दुर्लभतर है उसकी अपेक्षा वो तो दुर्लभ है धन संपत्ति वाले पवित्र कुल में जन्म लेना तो दुर्लभ है उसके अपेक्षा दुर्लभतर यह है जो योगियों के ध्यान साधन करने वाले कुल में जन्म होता है योगी नाम ये कर्मी नाम ग्रहण महाभूति विषय नष्टि योगी कहेंगे तो कर्म योग करने वाले तो योगी है योगी नाम तो कर्म योग करने वाले उनके घर में जन्म होगा इसलिए मोहगीनाम कुल मता बुद्धि वाले ब्रह्म विद्याम शुचीना दरिद्रनाम कुल दुर्लभम दुल्लवा। ब्रह्म विद्यावताम ब्रह्म ज्ञान जिनको इसे पवित्र दरिद्राणमत शुचित है किंतु शुचीना श्रीमता यह पहले था इसमें आया युगीनामे योगी नाम, युगी नाम से श्रीमत नहीं किन्तु पवित्र दरिद्रन कुल जन्म दुर्लभात अपनी दुर्लभ धन वाले कुल में जो जन्म होना दुर्लभ है उसकी क्या और दुर्लभ प्रमाद कारण अभाव क्योंकि यदि पिता माता आदि से ही ध्यान भजन करने वाले उसके गुले बच्चा पहले से ही प्रमाद नहीं है प्रमाद कारण अभा धन सम्पत्ति अधिक भोग में आसने आरोप प्रमाद हो सकता है यदि गरीब है तो और योग साधन करने वाले तो प्रमाद कारण अभाव दुर्लभ तरह दुर्लभ तरह भाष्य में अथवा श्रीमता कुला धन वाले योगी नरिद्रना कुल एक जन्म यद दरिद्रा योगी नाम कुल दुर्लभतरम दरिद्र योगियों का कु में केवल दरिद्र नहीं दरिद्र हो उसके साथ योगी हो ज्ञान अभ्यास करने वाले दुर्लभतरम दुखे न लभ्यतरम टीका कि जन्मन दुख लदिप दुख लतर तुम दुर्लभे दुखे न लभ्य दुर्लभ और दुर्लभतर कहें तो दुख लभ्यतर तो तरप कहें तो किसकी अभेक्षा किमपेक्ष अन्मन दुर्लभता दुख लदपुखलतरम दुर्लभ से बढ़कर के दुर्लभतर तथा पूर्व अपेक्षा पूर्व क्या सूची के इसके अभेक्ष लोके दुर्लभतर लोके जन्म यदृशम यतो यथोह विशेषण कुल तस्लेना ठीक यद्य विभूतिमता शुचीना दुख लवित्र धन ऐसे घर में जन्म है दुख बहुत पुण्य से प्राप्त होता है तथा तो तदपेक्षा तो इदम जन्म दुख लभ्यतरम ये जन्म दुकल है इसके अभियान है यद ईद सन सूची नाम दरिद्रा नाम विद्यावताम पवित्र है दरिद्र है विद्यावताम ज्ञान साधन करने वाले कुल विशेष नौले लोके जन्म ये वक्षण वाले श्लोको अच्छा वा यदतरम जन्म उक्त तस् उत्तम तो हेतु धर्म उत्तमतर जन्म का ही उत्तम होने के लिए दुसरा हेतु कहते यस्मा तक तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वेक य तथ भूयो भूय संसिदन संसि नंदनि संसिंदन त्र योगीना धीमता कुल तम बुद्धिसं पर्वद लभते पूर्व देह पूर्वजन्म से था बुद्धिसंबंध ऐसे ही प्राप्त कर लेता है तथो तो भूय यथा थे संसिधिर यन करता है पूर्व जन्म में होने वाले बुद्धि संबंध को प्राप्त करता है फिर आगे अधिक प्रयत्न करता है इसलिए दुर्लभता रहे यस्मात तत्र तत्र तम कुले संयोगम तह तत्र योगी नाम कुल तम बुद्धि संयोगम संयोगम, बुद्धि संयोगम लभते बुद्धि के साथ संबंध ऐसे जैसे पूर्व जन्म बुद्धि से बुद्धि होती पर्वधिकम पूर्वस्वी देहे भवम पर्वधिकम पूर्व जन्म में होने वाले बुद्धि को प्राप्त कर लेता ठीक है बुद्धिया आत्म विषय बुद्धिया संयोग बुद्धि संयोग बुद्धि कैसे बुद्धि आत्म विषय का बुद्धि से पूर्वस्वी देवम तत्र तो अनुष्ठित तो साधन विशेष युक्त मित्यर्थ उसमें जो साधन विशेष अनुष्ठान किया था ऐसे साधना विशेष से से युक्त होता है हो जाता है प्राप्त तो कर लेता है इसलिए किस किस को शुरू से ध्यान करने में शास्त्र श्रवण करने में रुचि होती किस किसी को उसमें रुचि नहीं अब छोटे पन्ने से ऐसे किसके होते तो कम समय में भी वो ध्यान आदि करने लग जाता है भगवान भजन करना चाहते हैं अरे यथो जन्म ने साधना अनुष्ठान मंत्र ने बुद्धि सम्बन्ध तो यदि पूर्व जन्म में जो क्या था साधन से प्राप्त हो गया अभी कुछ साधना नहीं करके ही प्राप्त हो जाएगा यतते तो फिर अधिक यत्न करता है यत प्रयत्न करो थी तथ तस्मात्वकृत संस्कार भूय पूर्वकृत संस्कार के कारण अधिक प्रयत्न करता है बहुत तरह केवल यहां करता है संसिद संसि निमित्त संसि के लिए भूयम यत्न करता है क्या प्रयत्न प्रयत्न श्रवणाद्य अनुष्ठान श्रवणाद्य अनुष्ठान विषय में प्रयत्न करता है श्रवण मन निर्ध्यासन करता है वैराग्य होने से श्रवण मनन करता है सांसारिक सुख में इच्छा नहीं करके यदि पूर्व संस्कार अस्था उपनयन प्रवर्तन दो नकार एक न कूसंस्कार अच्छा उपनयन प्रवर्त पूर्व संस्कार इच्छा उत्पन्न करके प्रवृत्त करता है तथाच प्रवृत्ति अच्छा सैत इच्छा उत्पन्न करके प्रवृति कराएगा इच्छा नहीं है तो प्रवृति नहीं होगी तथा तथा तथा चा तथा चा तथा चा अनिच्छा चा, इच्छा नहीं होने से प्रवृत्ति नहीं होगी इत्याश हो? कथम पूर्व देह बुद्धिसंट इति दे। है पूर्व देह के बुद्धिसमयोग के स है पूर्वाभ्यासन ते न पूर्वाभ्या जवशोपि क्रियवशि जिज्ञासुरपिज्ञापियोग श ब्रमाते शब्द ब्रमा पूर्वाभ्या पूर्वाभ्यास ने ते नहीं पुरा न, सा वो पूराभ्यास है न अवश्योपी ह्रियते इच्छा करने का नहीं आवश्यक हो आव, करके उसमें खींचा जा, खींचा जाता है पूर्वाभ्यास ने तेना अभ्यास जैसी क्या था उससे इच्छा नहीं करके आकृष्ट होकर खींचा जाता है अवश्योपी हिरते हरण आकृष्ट हो जाता है जिज्ञासुरूपी जब वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया था पूर्व जन्म में तो संस्कार कुछ अभ्यास किया था उसके कारण अभी इसे अवश्य होकर के खींचा जाता है कारण क्या है जिज्ञासूप योग से शब्द ब्रह्म अति वर्त थे योग से योग को जब जानना स्वरूप जानना चाहता है योग मार्ग में प्रभु संन्यासी पूर्वजन्म में वो जानना चाहता है ज्ञान नहीं हुआ <coughs> तो भी वह शब्द ब्रह्म अति वर्त थे शब्द वेद वेद तो को अतिक्रम करेगा अर्थ वेद उक्त कर्म फल को अतिक्रम करता है के आगे कर्म कर्म का जो फल उसको अतिक्रम कर लेता है सन्यास ले करके श्रवण मनन में प्रवृत्त है ज्ञान प्राप्त नहीं करा किंतु रास्ता पर है यदि कुकर्म निषिध कर्म पाप नहीं किया तो इतने मात्र से भी आगे सद्गति गति को प्राप्त करता है ज्ञान है तो आगे जन्म प्राप्त करेगा मनुष्य जन्म शीघ्र ही उस मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा क्योंकि जितने शब्द ब्रह्म है वेद उक्त तो कर्म फल है उससे भी अधिक है जिज्ञासा है अथाध तो ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुर्स होकर जिज्ञासा हुई श्रवण मना आरम्भ किया और तो वेद तो कर्म को अतिक्रमण कर लेता है इतने भी बहुत फल है और जो योग समझ करके ध्यान आदि अनुष्ठान करता श्रवण मना निधिरासन करता है वो तो और अधिक है सामान्य जिज्ञास भी अधिक है न... सही योग भ्रष्ट समान्तर जन्म कृत संस्कार समानांतर मंत्र अभ्य समान सम्यक अनंतर जन्म अभ्य पुरोजन, जन्म बहुत जन्म के संस्कार है कि संस्कार के वसात उत्तर जन्म नहीं इच्छा नहीं करने पर भी योगम प्रति आकृषक होती इच्छा करके नहीं संकावित इच्छा नहीं है तो प्रभुत्व नहीं होगी और इच्छा पर उसमें आक्रोच खींचा जाएगा आकृष्ट हो जाता है अपने संस्कार से तथा कई मित्र थी कई मित्र कन्याय है जिज्ञास भी शब्द प्रमुख अति क्रम कर लेता है जिज्ञास भी और जो जिज्ञासा के बाद संन्यास ले करके श्रवण मन आदि किया है उसको क्या कहना वो तो अवश्य ही में मार्ग में चले पूर्वाध हम विभाजित व्याख्यान करते भाषा में यह पूर्वजन्म निको अभ्यास सपूर्व्यास पूर्वजन्म जो अभ्यास ज़ा किया गया ते नहीं वो बलव बलवत है संस्कार रहता उसका ही क्या अस्मात अवशोभ अवशो भरवस करके खींचा जाता है स युग भ्रष्टो हो न कृतम चे योगाभ्यास संस्काराद बलवत्तरम अधर्मादिलक्षण कर्म कर्म तथा तो योगाभ्यास जनित न संस्कार नहीं दिया कोई जिज्ञासापूर्वक को अभ्यास सवर्ण मनन किया किंतु कोई योगाभ्यास संस्कार से उसकी अभेशा बलबत्तर पाप कर्म कुछ कर दिया अधर्मादिलक्षण किया अधर्म क्या है तब तो आगे वो नहीं आगे नरक जाएगा ऐसा नहीं कि श्रवण मन प्रवृत्त हो गया और कुछ पाप कर्म करे तो भी आगे मनुष्य जन्म मिल जाएगा कुछ लोग सोचते हैं अभी संन्यास लेकर मन नहीं करने लगा अब नहीं हुआ तो फिर गलत निश्चित कर्म करते है करते अगले जन साधन करेंगे अगले जन हो तो मनुष्य जन्म मिलेगा या नरक में जाना पड़ेगा पाप कर्म करेगा तो संन्यास ले पाप पक करेगा तो नरक नहीं जाएगा बहुत रूप से संन्यास हो गया हमारा मुक्त हो गया ऐसा नहीं होता है इसलिए कहते न कृतम चेद यदि ऐसे कर्म नहीं किया है तब तो संस्कार से हि योगाभ्यासंस्कार की अपेक्षा योगाभ्यासकार योगाभ्यास करता है उसका संस्कार उस है उसकी अपेक्षा यदि बलवत्तरम अधर्मादिलक्षण कर्म यदि नहीं किया उसकी अपेक्षा बलबत्तर अधर्म पाप कर्म यदि किया तो फल हो गया आगे जन्म प्राप्त करके साधन करेंगे ऐसा नहीं यदि कर्म नहीं किया जितने योगाभ्यास का संस्कार उसके अपेक्षा बलवत्तर यदि कर्म नहीं किया तब योगाभ्यास जनित ने संस्कार नहीं दिया योगाभ्यास जनित संस्कार संस्कार से खींचा जाएगा यदि कुछ बलवत्तर पाप कर्म नहीं किया हो तो यदि कोई किया हो तो फिर पाप हो गया तस्मान ने तस्वीर प्रवृति रिति से इच्छा से प्रवृत्ति नहीं वो अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाएगी योग भ्रष्ट से अधर्मादि प्रतिबंध पुरा अभ्यास अवशा बुद्धि सम्बन्ध शंका करता पूर्व यो योग भ्रष्ट ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया कोई अधर्म पाप कर्म प्रतिबंध होने पर भी पूर्वाभ्यास संस्कार से फिर बुद्धि प्राप्त करके साधन करेगा आगे जन्म में कहते न ऐसा नहीं न कृतम चेत नहीं क्या पाप कर्म यदि योग भ्रष्ट है न योगाभ्यास जनित संस्कार प्राबल्याभेद रूपम कर्म न करतम योग भ्रष्ट की द्वारा योगाभ्यास जनित संस्कार प्रबल्यास से उत्पन्न होता संस्कार संस्कार ये प्रबल उसकी अपेक्षा प्रबल तरा धर्म प्रवेदम पाठ देखो प्रबल धर्म प्रवेदम प्रबलम अधर्म दिया है यहाँ प्रबल तरा धर्म प्रवेदम प्रबल तरधर्म विशेष उसके अपेक्षा प्रबल अधर्म प्रभेद धर्म प्रभेद प्रबलतर अधर्म विशेष यदि कर्म नहीं किया तब तेन तेना संस्कार योगाभ्यास जनित संस्कार से वसीकृत होकर के वसीकृत सन इच्छा रही तो भी, इच्छा नहीं होने पर भी बुद्धि संबंध भाग भवती ऐसे जन्म के संस्कार से इसे बुद्धि को प्राप्त कर लेता है वैराग्य आत्म विश्वास बुद्धि प्राप्त हो जाता है विपक्ष योग संस्कार से अभिभूत यदि तो विपक्ष मतलब यदि प्रबलतर अधर्म कर्म क्या है योग संस्कार दब जाएगा न कार्य आरम्भ योग संस्कार अपने कार्य आरम्भ करनी होगा अधर्मश्चे आगे अधर्मचे भाषा में बलबत्तर कृत तेना जो पे संस्कार अभी भी यदि पाप कर्म क्या है अधर्म बलबत्तर हो योगाभ्यास संस्कार के अभियान पाप अधिक हो गया तो तेना योगो संस्कार दब जाएगा तो इसलिए वो फलन नहीं देगा योग जो संस्कार से अधर्मा योग जो संस्कार था अधर्म कर्म से दब गया कार्यम अकृत अभिभावक का प्रावल्य प्रणाम फिर योग जितने अभ्यास किया यदि कोई पाप कर्म हो गया तो योग जन संस्कार कुछ भी कार्य नहीं करेगा अभिभावक पाप कर्म प्रबल हो गया तो फिर नष्ट हो जाएगा प्रणास कार्यम अकृतवा योग जो योग्य संस्कार कुछ कार्य नहीं करके अभिभावक पाप कर्म प्रबल होने से प्रणाश हो जाए नष्ट हो जाएगा इस नष्ट भी नहीं होगा तत् तो योग ज संस्कार स्वयं कार्य मार्भते न दीर्घ भी त्याश त्या यदि योग संस्कार है योगाभ्यास करता है योगाभ्यास अर्थ से केवल आसन प्राणा नहीं लेना ये शास्त्र में आए योगाभ्यास कर्म योग ज्ञान योग्य अभी ज्ञान योग्य श्रवण मनोनिधि ये ज्ञान योग अभ्यास करता है जिज्ञासा वैराग्य पूर्वक साधन चतुष्ट सम्पन्न होकर श्रवण मनोनिधासन योगाभ्यास करता है तद तो जन्य संस्कार संस्कार है तो यदि कुछ पाप कर्म हो गया तो पहले पाप कर्म फल हो गए गएगा वो क्षय होने पर तत् तो तत् तो फिर संस्कार स्वयं एवं कार्य में आरम्भ संस्कार जो था स्वयं अपने कार्य आरम्भ करता है न दीर्घ काल विनाश दीर्घकाल पाप कर्म का फल हो गएगा इतने मात्र से योग संस्कार नष्ट हो जाएगा ये बात नहीं दीर्घकाल होने पर बहुत दीर्घकाल होने पर भी योग संस्कार का विनाश नहीं होगा विनाश नहीं ठीक है में संकित उत्तम काल व्यवधान से नष्ट हो जाएगा शंका करे कहा न दीर्घ विनाश दीर्घ काल होने पर भी विनाश नहीं होगा संस्कार यदि कुछ किया श्रवण मनन ने दीर्घासन कुछ किया है वो संस्कार नष्ट नहीं होता है अवश्य रहेगा फल देगा कुछ विशेष कर्म है तब तो दुर्गति हो जाएगी नहीं तो सदगति होगी और यदि विशेष पाप कर्म किया तो समाप्त होने पर फिर ये फल देगा अर्थात तो कुछ भी करता है श्रवण आदि व्यर्थ नहीं होता फल देता है त्रिण जलायु का दृष्टान्त सूत्या संस्कार ऐसी दीर्घता या समाधिगत तो अतिथि तीर्ण जलाव का तीर्ण में एक तीर्ण से दूसरे तीर्णों को जाने के लिए दूसरे तिरणों को पकड़ कर इसको छोड़ता है ऐसा लंबा हो जाता बढ़कर छोड़ देता है ये दृष्टान से संस्कार दीर्घ दीर्घ दीर्घता है, है समझ संस्कार दीर्घ हो, हो जाता है रहन से आगे भी बहुत दीर्घ का व्यवधानों होने पर भी संस्कार रहता है फल देता है कईमुतिक न्यायुक्त परम उत्तरार्धम विभिन्ती ये तो पूरा अभ्यास ने तय नहीं हो गया उत्तरार्ध का अतिक्रम करता है ये कहुमती का न्याय भी अतिक्रम कर लेता है वेद उत्तर कर्म फल को और जो अनुष्ठान करता है योगाभ्यास उसके लिए क्या कहना ये कहुमती का न्याय पर ही उत्तरार्ध श्लोकों का उत्तरार्थ कहुमती का न्याय से जो पत्थर इतने पवन है तो पत्थर भी उड़ने लगे तो श्रीमेर की तुला के लिए क्या कहना तो उड़ेगा ही जरूर ये कमती कहना की मुताब क्या कहना जी ज्ञान स्वरूपी योग से स्वरूप ज्ञान तुम्छन योग के स्वरूप जानने के चाहता हुआ योग मार्ग के प्रभु संन्यासी अभी ज्ञान नहीं योग कैसे ज्ञान सवर मनन क्या करना है नहीं जानता है किंतु थोड़े प्रभुत्व हो गया सन्यासी सर्वक्रम क्या करके यदि योग भ्रष्ट हो गया सामर्थ्य स्वरूपी शब्द ब्रह्म को अतिक्रम करता है शब्द ब्रह्म का यानी ना उपलक्षण से वेद कर्म अनुष्ठान फलम वेद कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त करता है उसको भी अतिक्रमण कर लेता है अपाकर निराकरण करके उससे श्रेष्ठ तो फल प्राप्त करे करेगा कि मुद्दा युग योग अभ्यास योग को ज्ञान योग को समझ करके तनिष्ठ होकर जो अभ्यास करता है उसके लिए क्या करना उसके लिए तो अवश्य ही सबसे श्रेष्ठ फल प्राप्त करेगा कुछ कर्म यदि है तो भी कर्म समाप्त होने पर पाप कर्म अभिभावक के, तो उसकी क्षय होने पर फिर संस्कार फल देता है तथा सन्यासी विशेषण पूर्व यहाँ भी सन्यासी क्यों दिया ऐसे समझना क्योंकि यहाँ उसी के लिए शंका है जो कर्म त्याग कर लिया और ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसके लिए शंका है क्या उभय होता है क्या ये शंका उसके लिए संभव है इसलिए सन्यासी जो सन्यासी है, योग स्वरूप जानना चाहता है तभी भी वो कर्म फल को अतिक्रम कर लेता है और यदि थोड़ा समझ कर सवर्ण मन निर्दन करता है तो उसके लिए क्या करना वो अवश्य ही फल को प्राप्त करेगा इसलिए नष्ट नहीं होता है इसलिए आगे जन्म प्राप्त करता है प्राप्त करने से पूर्व बुद्धिशयोग को प्राप्त करता है इसलिए इसे दुर्लभतर जन्म कहा है नहीं कर्मी कर्म मार्ग प्रभु तत्व भ्रष्ट शिक जो कर्म करने वाले ही, कर्म मार्ग प्रभु उसे भ्रष्ट शंका नहीं होगी अतः सन्यासी पूर्व विशेषण विशिष्ट योग भ्रष्ट अभिष्ट ऐसे सन्यासी पूर्वोत्तर विशेषण से विशिष्ट ऐसे जिज्ञासा श्रवण मनोरंजन से, से युक्त होकर के अभ्यास करता है किन्तु ज्ञान प्राप्त नहीं किया सर्वकर्म संस किया योग मार्ग प्रभु उसको जी ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उसको योग भ्रष्टा शब्द से लेना है सो भी वैदिकम कर्म तत्फल चति वर्त जिज्ञासु वैदिक कर्म उसके फलों को अतिक्रम कर लेता है जो जिज्ञासु भी योग का किमता योगम बुद्धवा तन सदा अभ्यास कुरन योग को समझ कर के क्या है ज्ञान साधन है समझा श्रवण मनन निधि समझ कर करता है ऐसा समझ करके तनिष्ठ होकर सदा करवन निरंतर करता है किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए तो भी कर्म कर्म फल को अतिक्रम कर लेता है इसमें क्या कहना है सदा अभ्यास करवन कर्म तत्फल अतिवर्तते इति किम वक्तव्य किम वक्त क्या कहना है अति वर्त वक्तव्य योजना यह अन्य करना है करना, क्या कहना है अर्थात जिज्ञास भी यदि कर्म कर्म फलों को अतिक्रम करता है जो योग को समझ कर के श्रवण मनन योगाभ्यास करता है सदा तो वह इसे कर्म फलों को अतिक्रम करता है इसमें कान का संशय नहीं अतः जो श्रेष्ठ है ज्ञान प्राप्त नहीं करे तो भी भ्रष्ट नहीं होगा आगे फिर पूर्व उत्तर जन्म में पूर्व जन्म संस्कार से बुद्धि प्राप्त करके पूर्ण यत्न करेगा इसलिए जिज्ञास भी अति श्रेष्ठ है तो उसके लिए क्या कहना है वो भी और अधिक है योगनिष्ठस्य कर्म तत्व फला अच्छा कर्म और फलों को अतिक्रमण कर लेता है क्या अर्थ है कर्म फलों को अतिक्रमण करके कहा जाएगा इस अतिवर्तन का अर्थ तत्व तो अधिक फल अभाव थी विवक्षते कर्म कर्म फल जितने है, उसे अधिक फल प्राप्त करता है श्रवण मन निधि करने पर उससे कर्म फल से अधिक फल प्राप्त होता है यदि इच्छा नहीं है तो वैराग्य पूर्व का आगे मनुष्य जन्म प्राप्त करके साधन में लग जाएगा दिने दिने तु भक्ति श्रवण्थ गुरु शुश्रया लब्धार्थ कृच्छा फलम लबे प्रतिदिन अशी कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है दिने दिने तु वेदांत श्रवणार्थ भक्ति संयुक्ता गुरु शुश्रूषया लब्धा कृच्छाशीति फलम कृच्छ चंद्रायण तपे असी कृष्ण करने पर जो फल है प्रतिदिन प्राप्त करता है जो भक्ति पूर्वक गुरु शुश्रूषापूर्वक वेदांत श्रवण करता है इसलिए श्रवण मना जो करता है कर्म फल से अधिक फल प्राप्त करता है यही कर्म कर्म तत्फल को अतिक्रमण करने का अर्थ कर्म जन्य फल की अपेक्षा अधिक फल प्राप्त करता है श्लोक बोलो नवशो शब्द्रमाते ओनो मित्र रुन शो भव